षद चतुर्थ अध्याय यत्र यत्र ज्ञानी यथा सर्वगतं तत्र तत्र अध्योम ज्ञानी कहीं भी और कैसे भी मृत्यु को प्राप्त करे वह हर स्थिति में ब्रह्म ही में लय हो जाता है क्योंकि आकाश के समान ही ब्रह्म ही भी सर्वव्यापी है घटा आकाश में सागच्छति निरालंबं ज्ञानालोकं ज्ञानाल जिस प्रकार घटाकाश आकाश में विलीन हो जाता है उसी प्रकार जो योगी अपने को तत्वत जान लेता है वह सभी ओर से निरालंब और ज्ञानालोक स्वरूप ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है तबे दर्ष सहसारि एक नर एतस्य तर ध्यान योग से कला नाहती यदि कोई एक पैर पर खड़े होकर एक सहस्र वर्ष तक तप करे तो भी वह ध्यान योग को षोडश कलाओं में से एक के बराबर भी नहीं हो सकता इदानमद जेय तत्सविच्छति अभी वर्ष सहस्रा शास्त्रा नगछति ज्ञान और ज्ञेय को यदि कोई संपूर्ण रूप से जानना चाहे तो सहस्त्र वर्ष की आयु पर्यंत शास्त्र शास्त्राध्ययन करने पर भी उसका पार नहीं पा सकता विज्ञक्षरतन्मात्रो जीवित वापचंचलम विहाय शास्त्र जाली यम तदुपास्यता मनुष्य को जानना चाहे कि मात्र अक्षर ब्रह्म ही सत्य है मनुष्य का जीवन चंचल है इसलिए शास्त्र जाल को छोड़कर जो सत्य है उसी की उपासना करें अनंत कर्म शौचम च जप यज्ञ तथा च तीर्थयात्राभिगमनम जावत तत्व नभिन्न कर्म सोच जप यज्ञ तीर्थयात्रा आदि की सार्थकता तभी तक है जब तक तत्व की प्राप्ति न हो अहम ब्रह्मेति ने तम मोक्ष हेतु महात्म दिव पदे बंध मोक्षा न मेति मेति मैं ब्रह्म हूँ यही भाव महात्मा पुरुषों के मोक्ष का आधार होता है बंधन और मोक्ष के कारण रूप से ही दो पद हैं यह मेरा है अर्थात बंधन यह मेरा नहीं है मोक्ष ममेति बद्यते जंतुर्म में विमुच्यते मन तो जन्मनी भाव द्वैतम नैवपलते मेरा है जब भाव बंधन में डालता है और मेरा नहीं है जब भाव मोक्ष प्रदान करता है जब मन उन्मनी अवस्था अर्थात भाव को प्राप्त हो जाता है तब द्वैत भाव समाप्त हो जाता है यदा जत्युन्मनी भाव तदा तत्परम पदम तत्र तत्र परम पदम जब उन्मनी भाव प्राप्त हो जाता है तभी परम पद प्राप्त होता है उस अवस्था में जहाँ जहाँ मन जाता है वही वही परम पद है तत्र तत्र परम ब्रह्मा सर्वत्र मुष्टे भिराका सं। नाहं पर ब्रह्म सर्व संवर्सित अन्या मुष्टिभिराकाशम सिद्धार्थ खंड सं ना हम ब्रह्मेत मुक्तिर्न जायते सर्वत्र ब्रह्म है, पर जो व्यक्ति या नहीं जानता कि मैं ब्रह्म हूँ उसकी मुक्ति उसी प्रकार नहीं होती अथवा अच्छा मुक्ति के लिए किया गया प्रयास निष्फल जाता है जिस प्रकार कोई आकाश में मुष्टि प्रहार करे या भूखा व्यक्ति चावल प्राप्त करने के लिए भूसी को कूटे या एक तद्निषम नित्यम अधग्निपूतो भवती सवायुपूतो भवती स आदित्यपूतो भवती सा सा भवति, स भवति, सा विषुपूत सूद्रपू सुरु तीर्थेशुस्वती सर्वेषु वेदेश इतिहास सर्वेद्या चलिवती तेरेसपुराद्राण स्राणी जप्ता भवन्ति। भवति प्रणवानायुत जपती दसपर्वा दशी तुना सपंक्ति पावन भवती स महांती ब्रह्मस्वर्णस्ते गुरू तलग गमन तस्ग्यपाचकेभ्य भवति जो इस उपनिषद का नित्य पाठ करता है अध्ययन करता है वह अग्नि के समान वायु के समान आदित्य के समान ब्रह्म के समान दृष्टु के समान और रुद्र के समान पवित्र होता है वह समस्त तीर्थों में स्नान किए हुए के समान होता है समस्त वेदों का ज्ञाता होता है समस्त वेदों में वर्णित व्रतों का पालन करने वाला होता है इसे इतिहास पुराण आदि के अध्ययन तथा तो एक लक्ष्य रुद्र मंत्र के जप का फल प्राप्त होता है उसे दस सहस्त्र प्रणव नाम के जप का काल मिलता है, फल मिलता है उसके पूर्व की दस और बाद की दस पीढ़ियाँ पवित्र हो जाती हैं वह साथ में बैठने वाले को पवित्र करता है जिसके कारण पंक्ति पाचन हो जा पावन हो जाता है वह महान होता है वह ब्रह्महत्या, सुरापान सुवर्ण की चोरी गुरुपत्नी गमन तथा ऐसे महापातक करने वालों की संगति से उत्पन्न पातकों से मुक्त अर्थात पवित्र हो जाता है परमम चक्षी जन विश्वव्यापी भगवान विष्णु के परम पद को दुलोक में व्याप्त दिव्य प्रकाश की भांति देखते हैं तद समिंधते विष्णो यम पदम ओम सत्य मृत्युपनिषद वे विप्र अर्थात ब्रह्मनिष्ट जीवन यापन करने वाले आलस्य प्रमदादि से रहित सदैव श्रेष्ठ कर्म करने वाले साधक विष्णु अर्थात अंतर्या परमेश्वर के परम पद को प्राप्त करते हैं यह बात सत्य है ऐसी यह उपनिषद रहस्यमय विद्या है पुर्ण पुर्ण पुर्ण पुर्ण पुर्ण ही ही ही ही ओम पूर्णमद पूर्णमद पूर्णात्पूर्णमुच्छते पूर्णश पूर्णमादा पूर्णमेवशिष्य ओ शाति शांति शाति हरि ओंग्लोपनिष स